भय से अभय की ओर सदगुरु ओशो के प्रवचनाशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक सत्रह प्रेम से भय क्यों तीसरा प्रश्न सोचती हूँ दुख से छूटने के लिए किसी का सहारा पकड़ूँ किसी के प्रेम के साय में बैठूँ लेकिन उसके न मिलने पर भी संतोष ही होता है कि कम से कम अपना दुख और किसी की उपेक्षा तो साथ में है कृपया बताएँ कि ऐसा क्यों होता है मनुष्य बहुत जटिल है सुख की खोज करता है सुख न मिले तो दुख से राजी हो जाता है क्योंकि खोज की भी एक सीमा है फिर खोजते ही चला जाना व्यर्थ श्रम मालूम होता है तो दुख से राजी हो जाता है राजी ही नहीं होता एक तरह का दुख में रस लेने लगता है यह बड़ी खतरनाक चित्त की दशा है अगर दुख में तुम रस लेने लगे तब तो तुमने सुख के सब द्वार बंद कर दिए दुखी रहते रहते बहुत दिन तक दुखी रहते रहते दुख के साथ संग बन गया संबंध बन गए फिर तो अगर कोई आ भी जाए सुख देने तो भी तुम द्वार बंद कर लोगे तुम कहोगे दुख से अब पुराना नाता बन गया अब छोड़े नहीं बनता अब संग साथ छोड़ना संभव नहीं इसी तरह मनुष्य के भीतर दुखवाद पैदा होता है जो लोग दुखवादी हैं वे प्रथम सभी सुखवादी थे सुख की खोज में गए थे लेकिन सुख तक पहुंच ना पाए न पहुंचने से यह सिद्ध नहीं होता कि सुख नहीं है इससे इतना ही सिद्ध होता है कि तुम्हारे पहुंचने में कहीं भूल चूक रही तुमने कुछ गलत दिशा में खोजा तुमने ठीक से नहीं खोजा या पूरी त्वरा और शक्ति से नहीं खोजा तुमने पूरा अपने को दांव पे नहीं लगाया इतना ही सिद्ध होता है सुख तो है लेकिन सुख मिलता है बड़ी गहन खोज से लेकिन रास्ते में धीरे धीरे कष्ट और कष्ट और कष्ट झेलते झेलते तुम्हारा कष्ट के साथ संग साथ बन गया तुम्हारी दोस्ती कष्ट से हो गई अब तो तुम्हें ऐसा डर लगेगा कि कहीं कष्ट छूट ना जाए नहीं तो अकेले हो जाएंगे इस तरह दुखवाद पैदा होता है स्त्रियों में यह दुखवाद पुरुष से ज्यादा जल्दी पैदा हो जाता है फिर दुख में एक रस रुगुण रस उसे तुम बहुत मूल्य मत देना फिर वो दुख के गीत गाने लगती विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात लेकिन फिर दुख को ही गीत बना लिया जाता है फिर आंसू गिनने में ही समय व्यतीत होने लगता है फिर आदमी अपने घाव के साथ ही खेलने लगता है फिर पीड़ा होती तो अच्छा लगता है कुछ तो हो रहा है ऐसा तो नहीं कि खाली इसको ख्याल रखना आदमी खाली होने के बजाय दुखी होना पसंद करता है कम से कम दुख में कुछ भराव तो है बिल्कुल खाली होना कठिन मालूम होता है या तो सुख या दुख खाली होने को कोई भी राजी नहीं और यहां जीवन का एक बड़ा परम सत्य स्मरण में रखने योग्य है जो खाली होने को राजी है वही सुख को उपलब्ध होता है तो जितने लोग सुख की खोज करते हैं वो धीरे धीरे दुख से राजी हो जाते हैं फिर दुख को पकड़ के बैठ जाते हैं दुख ही उनका श्रृंगार हो जाता है फिर वो दुख के गीत गाते हैं। फिर दुख की कविताओं को जन्म देते हैं विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात ऐसे लोग दुख का संग्रह करने लगते दुख की तलाश करने लगते कहा दुख मिलेगा वहां वहां जाते ऊपर से कहते हैं हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख की खोज करते हैं और जब सुख आए तो द्वार बंद कर लेते हैं दुख आए तो द्वार पर खड़े मिलते हैं ऐसा बहुतों के साथ हो गया है इसलिए तो संसार में इतना दुख है यह दुख होना नहीं चाहिए मैं कल एक पंथी पढ़ रहा था किसी ने कहा है रोग पैदा कर कोई तू जिंदगी के वास्ते सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं खूब बात कही है। सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं सिर्फ स्वस्थ रहने से कहीं जिंदगी कटी रोग पैदा कर कोई तो जिंदगी के वास्ते तो लोग रोग पैदा कर लेते हैं उन्होंने अनेक अनेक नाम रखे महत्वाकांक्षा राजनीति रोगों के नाम धन पद प्रतिष्ठा रोगों के नाम सेहत तो प्रेम की है प्रेम के अतिरिक्त सब रोग है प्रेम चूक जाता है तो आदमी और रोग खोजने लगता है क्या करें कुछ तो करना होगा व्यस्त तो रहना होगा जिंदगी है तो खाली तो ना बैठे रहेंगे जिस महिला ने पूछा है उसे जागना चाहिए उसने बड़ा खतरनाक चुनाव कर लिया है सोचती हूं दुख से छूटने के लिए किसी का सहारा पकड़ू सोचना क्या है पकड़ो सोचते सोचते तो दिन निकल जाएंगे सोचते सोचते तो जीवन निकल जाएगा इसमें सोचना क्या है इसमें इतने सोच विचार की बात ही कहां है क्रोध करते वक्त नहीं सोचते प्रेम करते वक्त बड़ा सोच विचार करते हो सोचती हूं दुख से छूटने के लिए किसी का सहारा पकड़ू किसी के प्रेम के साय में बैठू बैठो क्योंकि प्रेम की सुगंध में ही परमात्मा की पहली खबर मिलती और जिसका प्रेम का फूल अनखिला रह गया उसकी प्रार्थना का फूल कैसे खिलेगा नहीं कि मनुष्य के प्रेम पर अंत है लेकिन शुरुआत है मनुष्य के प्रेम से हम पहला आबासा का गा सीखते मनुष्य पर प्रेम का अंत नहीं मनुष्य पर प्रेम की समाप्ति नहीं क्योंकि प्रेम तो विराट के साथ ही तृप्त हो सकता है मनुष्य के साथ कैसे तृप्त होगा लेकिन प्रेम के पहले चरण उथले में ही उठते हैं जैसे कोई तैरना सीखने जाता है तो पहले उथले में सीखता है एकदम से सागर में नहीं उतर जाता किनारे पर सीखता है जहां कोई भय नहीं है वहां सीखता है फिर किसी का सहारा लेके सीखता है फिर जब तैरना आ जाता है तो किसी की सहारे की जरूरत नहीं रह जाती फिर अकेला दूर गहरे में चला जाता है मनुष्य का प्रेम परमात्मा के लिए किनारा है मनुष्य का सहारा तो सीखने भर के लिए है फिर तो नाव छोड़ देनी है अनंत के सागर में लेकिन जो किनारे पर ही नहीं आया वो सागर में कैसे उतरेगा किसी के प्रेम के साय में बैठूं सोचना नहीं है बैठो सोचना प्रेम के बिल्कुल विपरीत है सोचने वाले सोचते ही रह जाते प्रेम करने वाले और सोचने वालों में बड़ा भेद है मैंने सुना है इमेनुअल कांट एक बड़ा विचारक हुआ एक स्त्री ने उससे प्रेम निवेदन किया दो तीन वर्ष तो उसके प्रेम में रही राह देखी कि वो निवेदन करे क्योंकि स्त्रियां प्रतीक्षा करती निवेदन भी आक्रमण है वो स्त्री मन को ठीक नहीं लगता वो राह देखती है कि प्रेमी निवेदन करे लेकिन कांट कुछ बोले ही नहीं तीन साल बीत गए मजबूरी में उस स्त्री ने कहा कि क्या कहते हो कुछ कहो ऐसी जिंदगी बीत जाएगी मैं तुम्हारी होना चाहती हूं सदा के लिए कांट ने कहा कि मुझे डर था कभी ना कभी यह सवाल उठेगा मैं इस पर सोचूंगा वो बड़ा दार्शनिक था बड़ी अद्भुत कथा है और कथा ही होती तो भी ठीक था सही है वो सोचता रहा सोचता रहा कहते हैं तीन साल बाद उसने जाके उस युवती के घर पे दस्तक दी युवती के पिता ने द्वार खोला उसने पूछा कि कैसे आए बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े उसने कहा कि मैं ये कहने आया हूं कि मैंने निर्णय कर लिया कि विवाह करूंगा पिता ने कहा तुम बड़ी देर से आए उसका तो विवाह हो भी चुका है एक बच्चा भी पैदा हो गए तुम इतनी देर कहाँ रहे कांड ने कहा मैं सोचता रहा जेब सोच ने अपनी किताब निकाल के बताई विवाह के पक्ष में और विपक्ष में जितनी भी बातें हो सकती थी सब उसने लिख सकती थी हिसाब लगाया था पक्ष में कितनी है विपक्ष में कितनी है फायदा क्या होगा हानि क्या होगी और तब उसने यही तय किया था कि फायदा थोड़ा ज्यादा है बहुत रत्ती भर का फर्क है कोई ज्यादा फर्क नहीं है हानि भी बहुत है लेकिन फायदा थोड़ा ज्यादा है और फायदा यह है कि उससे अनुभव होगा सोचते सोचते तो जिंदगी बीत जाएगी सोचना किस लिए है मौत तुमसे ना पूछेगी कि सोच लिया चलना है कि नहीं मौत आ जाएगी जैसे मौत आती है वैसे ही प्रेम को भी आने दो द्वार दरवाजे खोलो वह क्या है प्रेम से लोग बहुत डरते लोग कहते तो हैं कि प्रेम चाहिए लेकिन डरते बहुत हैं क्योंकि प्रेम एक तरह की मृत्यु है अहंकार को विसर्जित करना होता है जैसा मैं देख पाता हूं इस महिला के मन में बड़ा अहंकार होगा अहंकार प्रेम का दुश्मन है अहंकार किसी के साथ झुकने नहीं देता प्रेम में तो झुकना पड़ेगा प्रेम में तो दूसरे के लिए जगह बनानी पड़ेगी अहंकार को थोड़ी सी जगह खाली करनी पड़ेगी जैसे तुम अकेले एक कमरे में रहते आए थे तो एक बात थी फिर किसी प्रेमी को ले वाला है, मित्र को ले वाला है, पत्नी को ले वाला है, पति को ले वाला है उसी कमरे में तो अब सब नया इंसाम करना होगा अब बहुत से समझौते करने होंगे दो जहां रहेंगे वहां बहुत से समझौते होंगे संघर्ष भी होगा कभी अशांति के क्षण भी होंगे कभी कलह भी होगी कभी सौंदर्य के सत्य के संगीत के फूल भी खिलेंगे कभी कांटे भी चुभेंगे हर गुलाब की झाड़ी पर कांटे प्रेम तो गुलाब का फूल है बहुत कांटे हैं उसके आसपास कांटों से आदमी डरते फूल तो चाहते हैं कांटों से डरते लेकिन जिसको फूल चाहिए उसे कांटों को भी स्वीकार करना होगा कांटों में ही फूल का मजा है कांटों में ही फूल का रस नहीं तो प्लास्टिक के फूल खरीद लाओ इसलिए तो वेश्याएं दुनिया में पैदा हुई वो प्रेम के डर के कारण पैदा हुई वेश्या का मतलब है प्लास्टिक का फूल कोई नाता रिश्ता नहीं कोई कांटे चुभने का कारण नहीं जब किसी स्त्री को या किसी पुरुष को तुम अपने पास लेते हो तो पास लेने में खतरा है दो दुनियाएं पास आ रही हैं संघर्ष होगा। लेकिन संघर्ष प्रतिकर है समझ बढ़ेगी प्रौढ़ता आएगी पूछा है सोचती हूं दुख से छूटने के लिए किसी का सहारा पकड़ूं किसी के प्रेम के साय में बैठू मैं ये तो नहीं कह सकता कि दुख से छूट जाओगी प्रेम का साया मिल जाए तो इतना कह सकता हूं दुख आंख खोलने में सहयोगी होगा प्रेम भी दुख देगा लेकिन प्रेम का दुख बड़ी मधुर पीड़ा जैसा है बिना प्रेम के जो दुख है वो तो बस कांटे ही कांटे प्रेम के दुख में कांटे तो हैं लेकिन फूल भी हैं और प्रेम तुम्हें तृप्त कर देगा ये भी मैं नहीं कहता प्रेम सच तो तुम्हें और भी अतृप्त करेगा और बड़े प्रेमी की तलाश पर भेजेगा क्योंकि कोई आदमी या कोई स्त्री प्रेम को पूरा नहीं कर सकता प्रेम की आखिरी तलाश तो परमात्मा के लिए उससे कम पर तृप्ति होने वाली नहीं लेकिन सहारा मिलेगा उस बड़ी यात्रा पर जाने की हिम्मत आएगी जब आदमी के प्रेम में ऐसे फूल खिल जाते हैं छोटे सही जल्दी कुंभला जाने वाले सही सुबह खिलते हैं सांझ मुरझा जाते हैं सही लेकिन जब आदमी के प्रेम में इतने फूल खिल जाते हैं तो आदमी और परमात्मा के प्रेम में कैसे फूल न खिलेंगे तुम्हें पहली भनक परमात्मा की प्रेम के द्वार से ही मिलेगी तो मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा इतना कह सकता हूं कि तुम्हारा दुख सृजनात्मक हो जाएगा सुख की थोड़ी झलके मिलेंगी उन्हीं झलकों का सहारा पकड़ के निचोड़ निकाल के तुम महासुख की यात्रा पर जा सकोगे फिर कहा है लेकिन उसके न मिलने पर भी संतोष ही होता है यह खतरनाक संतोष है यह संतोष नहीं है शांत बना है संतोष बड़ा बहुमूल्य शब्द है उसका ऐसा उपयोग कभी मत करना यह शांत बना है यह अपने को समझा लेना है और आदमी बड़ा कुशल है अपने को समझा लेने अंगूर खट्टे जो नहीं मिलता वो पाने योग्य नहीं जिसको हम नहीं खोज पाते हमारा अहंकार कहने लगता हम खोजना ही कहां चाहते गरीब कहने लगता है धन में क्या रखा है गरीब कहने लगता है धन में क्या रखा है अमीर कहे तो समझ में आता है गरीब कहे तो कुछ समझ में आता नहीं गरीब कहने लगता है क्या रखा है संसार को जीत लेने में सिकंदर नेपोलियन कहें महावीर बुद्ध कहें ठीक अभी संसार को जीता नहीं किससे कह रहे हो क्या रखा है संसार को जीत लेने में कहीं मन को समझा तो नहीं रहे कहीं मन चाहता तो नहीं है कि जीत ले संसार को लेकिन देखते हैं अपनी असामर्थ जीतना तो कठिन है तो अहंकार अपने को बचा लेता है अहंकार कहता जीतना ही कौन चाहता है तुमने कभी ख्याल किया है तुमने अपने जीवन में कितनी परतें सांत्वना की बना ली उन सांवनाओं के कारण ही तो तुम आबद्ध हो गए हो बंध गए हो जकड़ गए हो तोड़ो सांत्वनाएं ये संतोष नहीं है तुमने कहावत सुनी है संतोषी सदा सुखी गलत है सुखी सदा संतोषी संतोष से कभी सुख नहीं आता सुख से जरूर संतोष आता है संतोष तो सिर्फ अपने को समझा लेना जैसा है नहीं है हालत आगे बढ़ने की क्या करें तो तुम समझा लेते हो तुम कहते हो हम जाना नहीं चाहते पाने योग कुछ है ही नहीं हमें तो पहले से पता है वहां कुछ भी नहीं रखा है लेकिन जरा गौर से अपने मन का निरीक्षण करना और अगर ये संतोष हो तब तो ठीक है फिर तो प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं अगर यह संतोष होता तो प्रश्न उठता ही नहीं संतोष से कभी प्रश्न उठा है संतोष तो ऐसा परितृप्त है ऐसा परितृप्त है कि कहां प्रश्न की गुंजाइश यह सांत्वना है और स्त्रियां सांत्वना में बड़ी कुशल है क्योंकि संघर्ष में बड़ी कमजोर है लेकिन उसके न मिलने पर भी संतोष ही होता है यह संतोष मुर्दा है इस लाश को हटाओ अन्यथा तुम भी इस लाश के साथ मर जाओगी मुर्दों की दोस्ती ठीक नहीं मुर्दों के साथ ज्यादा देर रहना भी ठीक नहीं क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं संतोष होता है कि कम से कम अपना दुख और किसी की उपेक्षा तो साथ में है यह भी कोई बात हुई ये तो ऐसा हुआ कि सोए हैं जमीन पर और सोच रहे हैं कि कम से कम बिस्तर नहीं है ये भी तो संतोष है बैठे हैं जमीन पर और सोच रहे हैं उस कुर्सी की बात जो नहीं है कमरे में इससे संतोष होता है कि कुर्सी नहीं है इससे संतोष होता है कि बिस्तर नहीं है इससे संतोष होता है कि भोजन नहीं इससे संतोष होता है कि स्वास्थ्य नहीं कोई संगी साथी नहीं अगर इससे संतोष हो रहा है तो ये संतोष तो बीमारी है। इसे तोड़ो असंतुष्ट बनो अगर ये संतोष है तो खोजो हां मैं भी कहता हूं एक दिन प्रेमी के भी पार जाता है प्रेम लेकिन पहले प्रेमी तो हो प्रेमी से कुछ भी ना मिलेगा प्रेम की और बड़ी प्यास मिलेगी और बड़ा असंतोष मिलेगा परमात्मा को पाने की जलती हुई प्यास मिलेगी प्रेमी की मौजूदगी से तुम्हें पता चलेगा कि नहीं इस दिशा से कुछ मिलने वाला नहीं मगर प्रेमी की मौजूदगी के बिना यह पता नहीं चल सकता है एक आदमी रास्ते पर खड़ा है भिखारी की तरह और फिर महावीर भी रास्ते पर आके खड़े हो गए भिखारी की तरह समझ लो कि दोनों भिखारी सांस सांस चल रहे हैं क्या ये दोनों एक ही जैसे एक महावीर है जिन्होंने महल देखे महलों का सुख देखा सुख की व्यर्थता देखी महलों की असारता देखी राज्य देखा साम्राज्य देखा राख देखी सब और एक दूसरा भिखारी चल रहा है उसने कुछ भी नहीं देखा उसके मन में अभी भी सपने अभी भी कोई उसे राजा बना दे तो वो तत्ण तैयार हो जाएगा हालांकि वो भी कहता है कुछ सार नहीं महावीर भी कहते हैं कुछ सार नहीं दोनों एक ही तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं लेकिन क्या दोनों के अर्थ एक ही हो सकते दोनों के अर्थों में जमीन आसमान का फर्क है महावीर कहते हैं जानकश वो दूसरा आदमी कह रहा है मानकश अगर धन पड़ा मिल जाए तो महावीर उसके पास से ऐसे गुजर जाएंगे जैसे मिट्टी पड़ी वो दूसरा आदमी ना गुजर सकेगा वो कहेगा छोड़ो बकवास हो गई ज्ञान की बहुत बातचीत अब मिल ही गया तब इसका उपभोग कर ले कम से कम अपना दुख और किसी की उपेक्षा तो साथ में ये भी खूब धन इसको धन कहते हो इस धन को इस धन के भ्रम को तोड़ो बिना प्यार के चले न कोई आंधी हो या पानी हो नई उम्र की चुनरी हो या कमरी फटी पुरानी हो तपे प्रेम के लिए धरित्री जले प्रेम के लिए दिया कौन हृदय है नहीं प्रेम की जिसने की दरबानी हो तट, तट रास रचाता चल पनघट पनघट गाता चल प्यासी है हर गागर दृक गंगा जल ढलकाता चल कोई नहीं पराया सारी धरती एक बसेरा है इसकी सीमा पश्चिम में तो मन का पूरब डेरा है श्वेत बरण या श्याम बरन हो सुंदर या कि असुंदर हो सभी मछलियां एक ताल की क्या मेरा क्या तेरा है गलियाँ गांव गुंजाता चल पथ पथ फूल बिछाता चल हर दरवाजा राम द्वारा सबको शीश झुकाता चल हर दरवाजा राम द्वारा सबको शीश झुकाता चल अगर प्रेम किसी से किया तो राम द्वारा खुला जहाँ प्रेम ने दस्तक दी वहीं राम द्वारा खुला प्रेम से कभी बचना मत प्रेम में उतरना प्रेम से डरना मत प्रेम बड़ी पीड़ा देगा प्रेम जलाएगा प्रेम अग्नि बन जाएगा लेकिन अग्नि से ही गुजर के कोई कुंदन बनता है कोई शुद्ध स्वर्ण बनता है प्रेम की अग्नि से घबराना मत भागना मत अन्यथा अधकचरे अधूरे मिट्टी से भरे रह जाओगे तो मैं ये नहीं कहता कि प्रेम तुम्हें सुखी सुख देगा प्रेम कोई फूलों बिछी सेज है ऐसा मैं नहीं कहता प्रेम बड़ी पीड़ा की डगर है लेकिन उससे गुजरना जरूरी है और उससे गुजर के ही तुम प्रार्थना के योग बनोगे प्रार्थना के परि लिए परिपक्व बनोगे जैसे ही कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में डूबा स्वाद मिलना शुरू होता है बहुत पर्दों के पार से परमात्मा की पहली झलक मिलनी शुरू होती है। इस पृथ्वी पर प्रेम से ज्यादा परमात्मा की झलक देने वाली कोई अनुभूति नहीं प्रेम इस जगत में उस जगत की किरण है प्रेम इस अंधेरी रात में दूर परमात्मा का चमकता हुआ सितारा है बहुत दूर है लेकिन इस अंधेरे को पार करके एक किरण आ रही तुम उस किरण का सहारा पकड़ दो ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि प्रेम से कोई तृप्त हुआ हो इसलिए डर कुछ भी नहीं प्रेम तुम्हें और अतृप्त करेगा नए शिखरों की चुनौती मिलेगी नई ऊँचाइयां खोजने के भाव में लेंगे प्रेमियों में जो संघर्ष है उसका कारण तुमने कभी सोचा प्रेमियों में सदा संघर्ष बना रहता है उसका कुल कारण इतना है कि हर प्रेमी ये कोशिश कर रहा है कि दूसरा परमात्मा की तरह हो यही संघर्ष है जहाँ भी दूसरा परमात्मा से थोड़ा नीचे पड़ता है कल है शुरू हो जाती पति भी यही चेष्टा कर रहा है कि पत्नी परमात्मा रूप हो दिव्य हो जैसी उससे नीचे पड़ती है अड़चन होती पत्नी भी यही सोच रही कि पति परमात्मा जैसा हो दोनों की खोज सही है और इसलिए संघर्ष है धीरे धीरे धीर यह अनुभव में आता है कि आदमी की सीमा है तब नाराजगी चली जाती है तब ये ख्याल उठता है कि हम खोजी गलत जगह रहे हैं हमें थोड़े और ऊंचाई पर आंख उठानी होगी आदमी के पार देखना होगा या आदमी के गहरे में देखना होगा तुमने ये भी कभी ख्याल किया कि जैसे ही तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो तुम वही नहीं रह जाते जो तुम अब तक थे तुम्हारे भीतर कुछ नया उठने लगता है कोई पंख खोलने लगता है कोई आकाश की तरफ उड़ने के लिए तत्पर हो जाता है तुमने कभी ख्याल किया कि प्रेम के साथ जो भी श्रेष्ठ भावनाएं अचानक तुम में जगने लगतीं घृणा के साथ जो जो अशुभ है तुम्हारे भीतर घना होने लगता है घृणा उठी कि हिंसा उठी घृणा उठी कि, कि क्रोध उठा घृणा उठी कि तुम मरने मारने को मिटाने को तत्पर हुए प्रेम उठा कि सृजन उठा प्रेम उठा कि तुम बनाने को संवारने को श्रृंगार करने को राजी हुए इधर प्रेम उठा कि शुभ भावनाओं का जन्म उसके साथ साथ होने लगता है प्रेम जितना ऊंचा उड़ता है उतनी ही शुभता भी तुम्हारे भीतर ऊंची उठती जितने तुम प्रेम में जाते हो उतनी ही तुम में दिव्य होने लगते हो नया नया प्रेम तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी गरिमा दे जाता है जो तुमने पहले कभी ना जानी थी एक आभा मंडल एक ऊर्जा एक नया प्रकाश तुम्हारे चेहरे को घेर लेता है तुम्हारी चाल बदल जाती तुम्हारी चाल में मीरा का थोड़ा नाच आ जाता माना कि वो परम प्रेमी की खोज पर थी इसलिए पूरा नाच तो नहीं हो सकता लेकिन थोड़ी घुंघर तो बचती रुक रुक के बचती थोड़ी घुंघर तो बचती पायल की वैसी धुनी होती कि आकाश को गुंजा दे लेकिन आंगन को तो गुंजाती छोटा सा कोने में दिया तो जलता है महा सूरज नहीं निकलता जैसा कबीर कहते हैं कि हजार हजार सूरज पैदा होते लेकिन एक छोटा सा दिया तो जलता दिया भी तो सूरज का ही प्रतिनिधि है छोटा प्रतिनिधि सही बहुत क्षुद्र सही लेकिन सूरज की किरण में जो है वही तो दिए की किरण में भी स्वभाव तो एक है नहीं कोई सागर नहीं उमड़ने लगता लेकिन बूंद तो बरसती, बूंद में वही है जो सागर में जिसने बूंद को पहचाना वो कभी सागर को भी खोज ही लेगा जिसने बूंद को चखा वो कितने दूर कितने दिन तक सागर से वंचित रहेगा जैसे जैसे प्रेम की झलक मिलनी शुरू होती तुम्हारी प्रेम की आशा बढ़नी शुरू होती अभाव से राजी मत होना अनुपस्थिति से राजी मत होना अभाव नरक है भावात्मक बनो विधायक बनो प्रेम नहीं है इससे राजी मत हो जाना तोलो चट्टाने हर देखी बहनों तो झरना प्रेम का सांसारिक तो सांसारिक सही शरीर का तो शरीर का सही शुरू तो करो कोई पहले कदम पर ही तो स्वर्ग नहीं पहुंच जाता है लेकिन पहला कदम तो उठाओ लावजू ने कहा है एक एक कदम चल के हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती एक कदम तो उठाओ प्रेम से थोड़े से लोग राजी हो जाते हैं बहुत लोग प्रेम के अभाव में राजी हो जाते हैं जो प्रेम के अभाव में राजी हो गए वो तो अंधेरी रात में भटक गए जो प्रेम से राजी हो गए वो दिए को ही लेके बैठे रह गए जबकि सूरज उनका हो सकता था है कतात एक जलवे पर शौक अभी तंग दस्त है शायद जो एक ही जलवे से राजी हो गया और सोचा कि काफी है उसकी प्यास उसका प्रेम उसकी अभीपसा तंग दस्त है बड़ी कृपण कंजूस है झोली भी फैलाई तो पूरी न खोल के फैलाई है कतात एक जलवे पर एक जलवे को काफी मान लिया प्रेम की एक छोटी सी ज्योति को काफी मान लिया शौक अभी तंग दस्त है शायद लेकिन मेरे देखे सबसे अभागे वे हैं जिन्होंने प्रेम के अभाव में संतोष कर लिया उसके बाद उनका नंबर है जिन्होंने प्रेम से संतोष कर लिया सौभाग्यशाली तो वे हैं जिन्होंने अभाव को तो टिकने ना दिया प्रेम को भी ना टिकने दिया प्रार्थना तक पहुंचे परमात्मा तक पहुंचे रोज नया असंतोष जगाओ धर्म संतोष नहीं है परम असंतोष है परम के लिए असंतोष है क्षुद्र से राजी मत हो जाओ जब तक विराट ही न मिल जाए तब तक ठहरना मत तब तक पड़ाव बहुत जगह बनाने होंगे मिल के कई पत्थर मिलेंगे रुक जाना रात ठहर जाना लेकिन सुबह चलने चल पड़ने की तैयारी रखना घर मत बनाना कहीं विश्राम कर लेना विराम कर लेना लेकिन ध्यान रखना विश्राम सुबह चलने की तैयारी प्रेम के मैं पक्ष में हूं क्योंकि मेरे देखे प्रेम ही सेतु है दृश्य और अदृश्य के बीच शरीर और अशरीरी के बीच पदार्थ और परमात्मा के बीच गीत आकाश को धरती का सुनाना है मुझे हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे फूल की गंध से तलवार को सर करना है और गागा के पहाड़ों को जगाना है मुझे जब तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं तुम पहाड़ हो चट्टान और चट्टान और चट्टान झरने को रोके बैठे हो जैसे ही तुम्हारे भीतर प्रेम उमगा किरणोतरी टूटी चट्टानें, निर्झर बहा गीत आकाश को धरती का सुनाना है मुझे ये वृक्ष क्या करते हैं जब खिल जाते हैं? ये गीत धरती का आकाश को सुना देते ये धरती की खबर आकाश को दे देते हैं कि धरती ही मत समझ लेना फूल भी हैं आकाश को भी मात कर देने वाले फूल हैं धरती में छिपे मिट्टी में सुगंध भी है रंग भी है इंद्रधनुषी रंग भी है फूल धरती की भेंट है आकाश को जब कोई मनुष्य खिलता है तो सीमा असीम से बातें करती क्षुद्र विराट से बातें करता है तब बूंद सागर से बात करती संवाद करती धरती का गीत सीमा का गीत बूंद का गीत गीत आकाश को धरती का सुनाना है मुझे हर अंधेरे को उजाले में हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे और जब तक तुम प्रेम को दावे पड़े हो तब तक तुम अंधेरे में पड़े हो जागो जलाओ दिया प्रेम का मेरे मन में प्रेम का परिपूर्ण स्वीकार है जिन्होंने प्रेम की निंदा की उन्होंने तुम्हें विसाक्त कर दिया है जिन्होंने प्रेम की निंदा की उन्होंने तुम्हें प्रेम से भयभीत कर दिया है उस भय के कारण तुम अकेले पड़े रह गए हो तुम भटकते हो लेकिन परमात्मा से कोई साथ नहीं बन पाता तुम्हारे पास हाथ नहीं जो परमात्मा का हाथ पकड़ ले प्रेम वही हाथ तुम्हें देगा हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे फूल की गंध से तलवार को सर करना है जीवन कठिन है तलवार जैसा है फूल की गंध से तलवार को सर करना है और जीतना है प्रेम से यही तो चुनौती है यही तो अभियान है मनुष्य का यही तो मनुष्य की उत्क्रांति विकास या जो भी कहो यही तो मनुष्य के रूपांतरण की किमिया है फूल की गंध से तलवार को सर करना है जीतना है प्रेम से इस संसार को जीतना है प्रेम से इस देह को जीतना है प्रेम से इन इंद्रियों को जीतना है प्रेम से इस मन को जीतना है प्रेम से पर को स्वा को फूल की गंध से तलवार को सर करना है और गागा के पहाड़ों को जगाना है मुझे और गीत गाके ही जगाना है झकझोर के नहीं कोई बिजली के धक्के दे के नहीं गीत गागा के जिसे माँ सुबह किसी को उठाती एक गीत गाती या रात अपने बेटे को सुलाती एक लॉरी गाती जो मैं तुमसे बोले चला जाता हूँ वो कुछ और नहीं है तुम्हारे भीतर के पहाड़ को जगाना है गीत गागा के पहाड़ों को जगाना है मुझे और सारे जागरण का सूत्र है प्रेम डरो मत प्रेम मिटाता है निश्चय ही मिटाता है लेकिन प्रेम जन्माता भी प्रेम सूली है सच प्रेम सिंहासन भी और जो सूली चढ़ता है वही सिंहासन पर पहुंचता है रात इधर ढलती है तो दिन उधर निकलता है कोई यहां रुकता है तो कोई वहां चलता है दीप और पतंगे में फर्क सिर्फ इतना है एक जल के बुझता है एक बुझ के जलता है प्रेम जलाता है लेकिन जगाता भी प्रेम मिटाता है लेकिन जन्माता भी प्रेम मृत्यु है और महाजीवन की शुरुआत भी तो व्यर्थ की निंदा छोड़ो चलो प्रेम की डगर पर और प्रश्न पूछा है किसी स्त्री ने इसलिए तो और भी जरूरी है यह समझ लेना कि प्रेम से बचना मत पुरुष तो प्रेम से बच के भी कभी पहुंच सकता है ध्यानी तो प्रेम को छोड़ के भी पहुंच सकता है कठिन होगी डगर बड़ी कठिन होगी सरल हो सकती थी गीत रस भरी हो सकती थी रूखी सूखी होगी डगर धूल धमास भरी होगी कंकड़ पत्थर कंट का कीर्ण होगा मार्ग लेकिन पहुंच सकता है लहूलुहान पहुंचेगा लेकिन पहुंच सकता है लेकिन स्त्री तो बिना प्रेम के पहुंच ही नहीं सकती वो खो ही जाएगी इस डगर में दुनिया में दो ही धर्म वस्तुता होने चाहिए दो ही धर्म वस्तुता है एक स्त्री का धर्म एक पुरुष का धर्म और दुनिया के सारे धर्म दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं पुरुष का धर्म कहता है छोड़ो प्रेम स्त्री का धर्म कहता है बनाओ प्रेम को पूजा लेकिन प्रेम होगा तो ही तो पूजा बनेगी जिसने पूछा है उसे मैं कहूंगा घबराओ मत जीवन अनुभव के लिए इसे बंद कोट सीमत बनाओ गुफा में मत छिपो खोलो आने दो हवाएं आने दो नई सूरज की किरणें जियो खतरनाक है जीना लेकिन खतरा जीवन का लक्षण है सुरक्षा में मौत है सुरक्षा में कब्र है उतरो तूफान आएंगे प्रेम के झेलना उन्हीं तूफानों में तुम्हारे भीतर कुछ सोया हुआ जगेगा कोई चट्टान टूटेगी निर्झर बहेगा और घबराना मत रात इधर ढलती है तो दिन उधर निकलता है कोई यहां रुकता है तो कोई वहां चलता है एक द्वार बंद हुआ नहीं कि दूसरा खुल ही जाता है दीप और पतंगे में फर्क सिर्फ इतना है एक जल के बुझता है एक बुझ के जलता है पतंगे बन सको तो पतंगे बनो, दिया बन सको तो दिया बनो, लेकिन दिया भी जलता है और पतंगा भी जलता है दिया जल के बुझता है पतंगा बुझ के जलता है कोई भी बनो। दिए बनो या पतंगे बनो पतंगों की प्रशंसा में तो बहुत गीत लिखे गए हैं कि पतंगा जलता है दीवाना है दिए की प्रशंसा की किसी ने फिक्र नहीं की कि दिया भी पतंगे के लिए ही जल रहा है कि आओ कि प्रतीक्षा कर रहा है जहां पतंगे और दिए का मिलना होता है जहां दोनों अलग अलग मिट जाते हैं और एक रूप हो जाते हैं वहीं प्रेम का जन्म परमात्मा से जब जुड़ोगे जुड़ोगे अभी किसी छोटे परमात्मा से जुड़ो सूरज जब पाओगे पाओगे अभी किरण पास आती है उसे तो पकड़ो लेकिन जीवन विधायक हो प्रेम का स्वीकार सम्मान करने से भरा हो तो मनुष्य ज्यादा देर तक मंदिर से दूर नहीं रह सकता प्रेम द्वार है आजित नहीं